महाभारत आदि पर्व पंचविंशोध्या सूर्य के ताप से मूर्छित हुए सर्पों की रक्षा के लिए कद्रु द्वारा इंद्रदेव की स्तुतिवाच तत कामो घम पक्ष महावीर महाबल मातुरिक मागछत परम पारम महो उग्र श्रवाजी कहते हैं सोनकादि महर्षियों तदनंतर इच्छानुसार गमन करने वाले महान पराक्रमी तथा महाबली गरुण समुद्र के दूसरे पार अपनी माता के समीप आए ये न पराजिता अतिव दुख संतप्ता दासी भाव उपहागता जहाँ उनकी माता विनता बाजी हार जाने से दासी भाव को प्राप्त हो अत्यंत दुख से संतप्त रहती थी तद कदाचि विनता प्रणता पुत्र काले सन्नी कालेहूय वचनम कद्रुहतम भाषत एक दिन अपने पुत्र के समीप बैठी हुई विनयशील विनता को किसी समय बुलाकर कद्रु ने यह बात कही नागा ना भद्रेसुरम्यम चारु दर्शनम समुद्रकुक्षा तत्र त्रम विनते नय कल्याणी बीनते समुद्र के भीतर निर्जन प्रदेश में एक बहुत बड़ा रमणीय तथा देखने में अत्यंत मनोहर नागों का निवास स्थान है तो वहाँ मुझे ले चल तथ स्वर्ण माता अवहत सर्प मातरम पन्नगान गुरुणश्चापी मातुर्वचन चोदित तब गरुण की माता बीनता सर्पों की माता कद्रो को अपनी पीठ पर धोने लगी इधर माता की आज्ञा से गुरुण भी सर्पों को अपनी पीठ पर चढ़ा कर ले चले सूर्य अभि तो या ते वन तेयंगम सूर्य रश्मि प्रतप्ताश्च मूर्छिता पन्नगा भवन पक्ष राज गरुण आकाश में सूर्य के निकट होकर चलने लगे अतः सर्प सूर्य की किरणों से संतप्त हो मूर्छित हो गए तदवस्थान सुन दृष्टवा कद्रु सक्रथात नमस्ते सर्व देवे नमस्ते बलसूदन अपने पुत्रों को इस दशा में देखकर कद्रु इंद्र की स्तुति करने लगी संपूर्ण देवताओं के ईश्वर तुम्हें नमस्कार है बलसूदन तुम्हें नमस्कार है नमो नमस्ते नमस्ते सु सुसहस्राक्ष सचिपते सर्पाणाम सूर्यतप्ताम वारिण तम प्रभो भव सहस्त्र नेत्र वाले नमुचि नासन सचिपते तुम्हें नमस्कार है तुम सूर्य के ताप से संतप्त हुए सर्पों को जल से नहलाकर नौका की भांति उनके रक्षक हो जाओ तमेव पर अस्माकम् उत्तम ईशो शशी पय सृष्टु तम अनल पुरंदर अमरो हमारे सबसे बड़े रक्षक हो पुरंदर तुम अधिक से अधिक जल बरसाने की शक्ति रखते हो तमेव मेघ स्व वायुस्व अग्निस्वे श्रुतम तम भग गण विक्षेपता तमेवा गुर महा घनम तुम्ही मेघ हो तुम्ही वायु हो और तुम्ही आकाश में बिजली बनकर प्रकाशित होते हो तुम्ही बादलों को छिन्न भिन्न करने वाले हो और विद्वान पुरुष तुम्हें ही महामेघ कहते हैं तम वज्रम अतुल घोरम घोषक सृष्टातमे बलोह का नाम संगजित संसार में जिसकी कहीं तुलना नहीं है वह भयानक तुम ही हो तुम ही भयंकर गर्जना करने वाले बलाहक त्रिलयकालीन मेघ हो तुम ही संपूर्ण लोकों की सृष्टि और संहार करने वाले हो तुम कभी परास्त नहीं होते ज्योति आश्चर्य तम राजा तुम्हें तुम समस्त प्राणियों की ज्योति हो सूर्य और अग्नि भी तुम्हीं हो तुम आश्चर्य में महान भूत हो तुम राजा हो और तुम देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हो स्व विष्णु स्व सहसाक्षस्व देव तम सर्व अमृतम देव ोम परमार्जिता तुम्हें सर्वव्यापी विष्णु सहस्रलोचन इंद्र दुतिमान देवता और सबके परम आश्रय हो देव तुम्हें सब कुछ हो तुम्हें अमृत हो और तुम्ही परम पूजित सोम हो थितवस्व पुनः क्षण मासा बहुलस्व काुटेसर्तोमांसा तुम मुहूर्त हो तुम्हें तिथि हो तुम्ही लव तथा तुम्ही क्षण हो शुक्लपक्ष और कृष्ण पक्ष भी तुमसे भिन्न नहीं है कला कलाकाष्ठा और त्रुटि सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं संवत्सर ऋतु मास रात्रि तथा दिन भी तुम्हें हो तमुत्तमा सगिरी वना वसुन्धरा भस्मा करता महोर्मी मान बहुम करो जसा जसाकुल तुम्हें पर्वत और वनो सहित उत्तम वसुंधरा हो और तुम्हें अंधकार रहित एवं सूर्य सहित आकाश हो तिमे और तिमिंगलों से भरपूर बहुतेरे मगरों और मछलियों से व्याप्त तथा उत्ताल तरंगों से सुशोभित महासागर भी तुम्ही हो महायसा स्विति सदा भी पूज्यसे पूज्यसे मनीषे भी सोम तुम महान महानी हो ऐसा समझकर कर मनीषी पुरुष सदा तुम्हारी पूजा करते हैं महर्षिगण निरंतर तुम्हारा स्तवन करते हैं तुम यजमान की अभीष्ट सिद्धि करने के लिए यज्ञ में मुदित मन से सोमरस पीते हो और बसत्कार पूर्वक समर्पित के हुए से भी ग्रहण करते हो विप्रय वेदांगे ऐसा इहे जस फला वेदंगे स्वतूल बलौतेन्द्र वेदंग गमयत इस जगत में अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए वे प्रगण तुम्हारी पूजा करते हैं अतुलित बल के भंडार इंद्र वेदांगों में भी तुम्हारी ही महिमा का गान किया गया है यज्ञ यज्ञपरायण तुम्हारी प्राप्ति के लिए ही सर्वथा प्रयत्न करके वेदांगों का ज्ञान प्राप्त करते हैं यहाँ कद्रु के द्वारा ईश्वर रूप से इंद्र की स्तुति की गई है इसी महाभारत आदि पर आस्तिपर्वण सौपर्ण पंचविशोध्याज